सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओं आज हवा महल में आपको सुनवाते हैं झलकी सेल्फी लेखक और निर्देशक हैं एच एस व्यास ये नहीं नहीं यहां से नहीं ये ये आ, इस जगह से ठीक रहेगी ये मुंह ऐसा कर लू थोड़ा सा ये आ, ये ए, आ, ये हो गई पूरी सत्तर क्या फोटो आई है अब डिफरेंट एंगल्स तीस फोटो और हो जाए तो पूरी हो जाएगी सो वाह अजी सुनते हो कहा हो इतनी देर से चाय ठंडी हो रही है अरे हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ बस आ रहा हूँ आई रहा हूँ ये बस एक बार शर्ट चेंज कर लू एक फोटो और खेच लू ये इस तरफ से आ, नहीं नहीं यार ये तो पहले भी हो चुकी है अरे कर क्या रहे हो आप अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ एक मिनट आई रहा हूँ बस एक फोटो और खेच चाय नहीं पीनी क्या आपको अरे आ रहा हूँ भाई बस आ गया आईडिया यार क्यों ना चाय का कप हाथ में लेकर सेल्फी की जाए हाँ चलो चलता हूँ हे hey भगवान अब आओगे भी अरे आ रहा हूँ भाई आ गया आ गया ही है आ गया अल्लाह पिलाओ मुझे गर्मा गर्म चा चाहे की गरम ठंडी <laughs> बर्फ हो रही है इतनी देर से अब ठीक है ठीक है तो कोई बात नहीं डालेंगे आज मूड चेंज करते हैं इतनी गर्मी है आइसे अब अब एक, एक, एक, एक, एक सेल्फी खेल लो चाय के साथ सेल्फी सेल्फी क्या सेल्फी अरे तुम चुप रहो यार तुम पुराने जमाने की क्या जानो सेल्फी क्या होती हुँ. है आइए बस ये खिंच गई देखो ये खिंच गई खिंच गई खिंच गई क्या खिंच गई सेल्फी क्या है ये सेल्फी भगवान जाने बताओ सेल्फी का मतलब मेरी खुद की फोटो है ये देखो मेरी फोटो डार्डिंग <laughs> एंगल के चक्कर में मतलब अब चाय पी लो मतलब एक फोटो तो खिंच लो पहले एक मिनट बस ये फोटो खिंचायेगी दोबारा बस खिंच रही है अरे अरे अरे संभाल के संभाल के चाय भी रूप पर गिरेगी नहीं गिरेगी यार तुम थोड़ा ऐसा खड़ी हो ये ये खेच रहा हूँ मैं ये ये खिंची ये आ, आ, आ, आ, आ। क्या करते हो यार वो, वो सॉरी डालिंग नहीं थी ना चाय मेरे ऊपर पूरी साड़ी खराब कर दिया गलती हो वो जरा सा एंगल के चक्कर में वो चाय थोड़ी सी छलक गयी में गई तुम्हारी सेल्फी, सेल्फी। दिन भर मोबाइल लेकर के बनाते रहते हो कभी बंदर की तरह कभी भेड़िए की तरह ये तो सेल्फी लेने की स्टाइल है डालिंग जिससे दूसरे के कपड़े खराब किए जाए नहीं डालिंग वो तो सॉरी वो गलती हो गई वो एंगल लेने के चक्कर में चाय थोड़ी सी छलक गई देखो जी अब मैं आपको कह देती हूँ बता रहे हो क्या ये सेल्फी है क्या बला अरे भाई ये सेल्फी वो तकनीक है जिसपे आदमी अपने आप को खुद ही तस्वीर में उतार सकता है अपने आप को सामने देखकर ठीक कर सकता है वो किस एंगल से ज्यादा अच्छा लग रहा है ये देख सकता है लेकिन ये सब करने की सेल्फी की जरूरत कहाँ से आई ये हा? सब तो वैसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है आप वो ही नजर आओगे जैसे आप बंदर करता है ना जैसे तालाब के अंदर अपनी तस्वीर देखता है छपाक से पानी मारता है।, है अरे तो मैं कोई बंदर हो गया यार और ये आईने का फोटो कह सकता है सेल्फी की बात अलग है डालेंगे अलग फोटो फोटो <laughs> फोटो फोटो है है है की स्पेशल ये तो कैमरे से भी भी खींची जा सकती आप भी ना तुम्हारी वो याद है जब आपने प्रपोजल के वक्त भेजी थी मेरे घर वालों को कितने हैंडसम लग रहे थे आप उसमें आपस हाँ, वही तो गलती कर दी मैंने फोटो भेज के तुमको क्या, क्या, नहीं, क्या रहा? कुछ नहीं, मैं कर रहा था हाँ उस फोटो में तो मैं कितना छोड़ो जी का किसी में बंदर जैसा चेहरा बना लेते हो किसी में आंखें निकाल करके दिखाते हो मैंने कहा ना ये सब सेल्फी खींचने की स्टाइल है डालेंगे छोड़ो मैं जा रही हूँ अरे सुनो तो हेलो। अरे कौन भाई हेलो अरे कौन है अरे भाई श्री श्री श्री 1008 हजार आठ सेल्फी महाराज घर में है क्या अरे हाँ हूँ भाई आजा अरे आजा, आजा। और प्यारे क्या हाल है बस मस्त यार बढ़िया फर्स्ट क्लास और काम कैसा चल रहा है एकदम बढ़िया अब तक सत्तर सेल्फीज दे चुका हूँ सत्तर वेरी हाँ। फास्ट यार मैं तो चालीस तक ही पहुँचाऊँ अभी अबे चालीस अबे सत्तर में से पचास तो मैंने उस एबी के पेज पर अपलोड भी कर दिए है यार लगता है इस बार ये इनाम है ना तू ही लेके जाएगा और क्या मैं ही लेके जाऊंगा अजी सुनते हो ए, वो सुनते तो वो है कहे का, का इनाम भैया ओ भाभी देखो ना वो क्या है की हम दोनों ने एक सेल्फी कॉम्पिटिशन में भाग लिया है सेल्फी कॉम्पिटिशन अरे हाँ भाभी देखो क्या है एक कंपनी इस शहर में सेल्फी कंपटीशन करा रही है hmm. इसमें क्या होगा कि दो दिन में अलग अलग ड्रेस और अलग अलग, अलग, अलग लोकेशन पर खुद की सौ फोटो खींचकर उस कंपनी के फेसबुक अकाउंट पर डालनी है जिसकी सेल्फी यूनिक होगी उसे मिलेगा एक नया लेटेस्ट मोबाइल तभी अब समझ में आई मेरी सारी गणित है तभी ये कल से मोबाइल के चिपके में और क्या अरे भैया बीमारी का बहाना बनाकर बॉस से ऑफिस से छुट्टी लिए हाँ। हाँ। हाँ। और वैसे भी शादी के इतने साल बाद पत्नी से हाँ। क्या नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ। दे भाभी बड़ा क्रेज है इस कंपटीशन का लड़के लड़कियाँ धड़ाधड़ सेल्फी खींच रही है क्या लड़कियां भी और क्या अरे लड़कियां तो ज्यादा खींचती है बड़ी स्टाइल से वो मुँह तिरछा करके ऐसे पाउच बना लेती है उससे सेल्फी लेती है ये ये पाउच कैसे बनता है वेरी <laughs> सिंपल अपने दोनों होटो को ऐसे कर लो ऐसे और फिर गालों को पिचका लो बस हो गया पाउच <laughs> <laughs> ए भगवान आज करके रोग और ये दुनिया पता नहीं कहां जा रही है अ, अरे अरे अब तुम क्या सोचा लगी मैं सोच रही हूं कि अगर सेल्फी के साथ आदमी के अंदर क्या चल रहा है उसकी इमेज भी आ जाए तो कैसा रहे अरे क्या बात कर रही यार उसकी इमेज कैसे आ सकती है भाई आदमी के अंदर क्या चल रहा है उसे वो बाहर थोड़ी दिखाता है हाँ और फिर सेल्फी सिर्फ जो है ना ऊपर की इमेज लेती है हाँ। भैया फिर काहे की सेल्फी हुई सेल्फी तो तब हो जब अंदर की इमेज दिखाई थे आ, बा, बा, मतलब भाभी कुछ नहीं आप बैठिए मैं चाय लेकर के आती हूँ यार वैसे ये भाभी क्या तो बहुत बढ़िया रही है मतलब इनकी बात में दम है यार अगर मन की बात सेल्फी में आ जाए तो यार तो तो मजा मजा ही आ तो आ जाए जाए जाए लेकिन बेटा हंगामा हो अबे तो किसकी सेल्फी किस पर भारी पड़ जाए और हमारे धारा वो तो कभी सेल्फी खीचे ही नहीं वो क्यों यार तो, अरे भैया उनके अंदर की बात बाहर आ जाएगी ना और, आ, और अगर खींचे तो उसको अपलोड कभी ना करें ये बात तो बिल्कुल सही है यार अब या। पता है बताए को फिर कंपटीशन होंगे अलग अलग तरीके के कैसा ऐसे लोग कहेंगे है कोई है कोई माइकल अगर तो सामने आए जिसके अंदर और बाहर एक सा हो और वो अपनी सेल्फी खेचे और दिखाएं और अपलोड करें हमारे पेज पर सेल्फी खेचे और अपलोड करें हमारे पेज पर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जैसा तन वैसा मन डॉट कॉम पर <laughs> और तो और यार कंपनियां नए तरीके के मोबाइल भी बनाए अच्छा वो कैसे अरे जिसमें मन जैसा हो वैसा ही सेल्फी में साफ दिखे उसका विज्ञापन आए क्या आपके मन में मैल है क्या आप अपने मन की बात दूसरों से छुपाना चाहते हैं तो लीजिए फलां कंपनी का ढीम का सेल्फी और अपने अंदर की और बाहर की स्वच्छ और साफ सेल्फी अब यार फिर तो एक काम हो क्या कंपनिया नए नए तरीके के मोबाइल बनाए अच्छा जिसमें मन तो कैसा भी हो लेकिन सेल्फी में साफ ही दिखे और उसका विज्ञापन पता है कैसा आएगा कैसा है क्या आपके मन में मैल है लेकिन क्या आप अपने मन की बात दूसरों से छुपाना चाहते हैं तो लीजिए फला कंपनी का ढीम का मोबाइल और खींचे अपने अंदर और बाहर से स्वच्छ और साफ सेल्फी क्या बात है यार मजा आ जाए है? अब फिर तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोशल देखने वाले लोगों की असली सोशल लाइफ सामने आ जाए और क्या देखो तो आजकल लोगों ने रियल लाइफ में चार पांच दोस्त बना रखे हैं और फेसबुक में देखो तो एक हजार से ज्यादा दोस्त और क्या अबे रियल लाइफ के दोस्तों से तो महीनों में एक आध बार मिलते हैं लेकिन ये वो दोस्त जिन्हें जानते नहीं है जिन्हें आज तक देखा नहीं है उनसे रोज बात करते हैं हाँ, हा, लेकिन यार मैं तो तेरा रियल लाइफ का दोस्त बना तो रोज मिलता हूँ यार वैसे मैं एक बात बताऊं यार क्या इलेक्ट्रॉनिक युग में यार दोस्त भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। वो कैसे? ईमेल, e e e e देखना थोड़ी दिन में पता है। डेथ भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी e <laughs> अबे वो तो होगी जब होगी लेकिन अभी मेरी सेल्फी 70 पटक गई है। अगर हम इसी तरह बकवास करते रहे न, ये कैसे हा यार, हा यार, तो मेरे को भी लेनी है मैं तो चालीस मिनट का हूँ एक बात बता क्या तेरे पास कुछ कपड़े जोड़ी है क्या यार अरे बहुत सारे हैं यार अरे तो मेरे को दे यार तो मेरे पास 40 थी सारी सेल्फी में खत्म हो गई अरे यार गुड आइडिया थोड़े कपड़े तू मेरे ले जा और ऐसा कर थोड़े तेरे कपड़े मुझे दे दे हाँ बिल्कुल एक्सचेंज ऑफर ये सही बात है <laughs> ये लीजिए गर्मा गर्म चाय यार पत्नी कितनी अच्छी है, है? मतलब तेरी पत्नी मेरी भाभी चाय कितनी बार बनाती है साफ साफ बोल बोल सेल्फी की तरह मत बोल। <laughs> मैं तो अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहता हूँ तो मुंह बना लेती है <laughs> भाभी जी आपकी क्या बात है क्या बात है बस अब इस चाय के साथ एक सेल्फी हो जाए खबरदार भैया खबरदार प्लीज अब कोई सेल्फी नहीं होगी क्योंकि साड़ी खराब हो चुकी है ना मेरी एक मिनट मोबाइल बज रहा है है अबे ये ये मोबाइल किसका किसका आ गया मिनट मिनट फोन फोन आया अरे बॉस बॉस का है, एक चुप रहना से बाना किया हुआ है मैंने ऑफिस से कि बीमार हूँ सर यस सर, हाँ, कितना हाँ सर है सर किसी दिन पकड़ा गया ना नहीं तो सर अच्छा सर नहीं नहीं सर नहीं नहीं सर सॉरी सर हो गया गलती हो गई सर अब नहीं होगी सर सर अबे क्या हुआ सर सर तो सही सर सुनी सुनिए सुनिए क्या हुआ आपको क्या हुआ आपको अबे क्या हो गया अब मैं बर्बाद हो गया अजय हुआ क्या बताओगे बताओ पेड़ा कर गया कुछ बताएगा भी भी या रोए जाएगा? अब सेल्फी में हम ले रहे हैं ना? हाँ। उसमें बॉस की बीवी ने भी लिया है। तो... तो, तो कल वो अपनी सेल्फी खींच कर उस कंपनी के एप पेज पर अपलोड कर रही थी अच्छा। तो उसने वो मेरी सेल्फीज भी देख ली तू तो फिर अरे बॉस को दिखा दी बोस को समझ में आ गया कि मैंने बीमारी का चूटा बाना बनाया है। तो ने क्या किया? उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया भगवान! अरे कमाल हो गया है? अब मतलब ये कमाल हो गया यार कि तेरी सेल्फी ने वो कर दिखाया जो भाभी कर रही थी क्या मतलब अरे तेरे मन की बात मतलब तेरा झूठ बॉस के सामने आ गया सेल्फी के साथ अरे मैं बर्बाद हो गया दो मेरी नौकरी कहते हैं ना सरस्वती पूरे दिन भर में एक बार सुबह पे शुरू भाभी देखो ना कितना बढ़िया पोज़ है दोस्त का क्यों ना इस पोज़ में एक सेल्फी हो जाए आ? अभी आप सुन रहे थे जल की सेल्फी लेखक और निर्देशक थे एच एस व्यास आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है